श्री श्रीमद्भागवत महापुराण अथ यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान राजत श्रोस्तम दृष्ट्वाजसूय महोदय सर्वे ममुदिरे ब्रह्मंडवाये स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 अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुशुषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे देवी द्रपदी भोजन परसने का काम करती और उदार सिरोमणी कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे युधान कर्णस्य विदुरहादयः बात्र भू्यादनाधय निरूपिता महायज्ञ नाकसा प्रवर्तन स्म राजेन्द्र राजव इसी प्रकार सात्यकी विकर्ण हार्दिक विदुर भूश्रवा आदि के पुत्र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 चैद्य और पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिष्य भक्तल भगवान के चरणों में समा गया तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए मृदंग शंख पणव धुंधुर्नक गो मुखा वादित्राहि विचित्राड़ि निधुरा भ्रो सवे उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे तब मृदंग शंख ढोल नौबत नगारे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 इनके तुम ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई चित्रध्वज पताग्रह्र सेंदमिन यद सिंह कांबोजुरुकोशा कंपयन तो भुव संैन्यजम पुरासरा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 गुष्टो पुष्पर्षि यज्ञ के सदस्य ऋत्व और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊँचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले देवता ऋषि पितर गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। लगीचंत्यो बिजफ्रो विभिध इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल पुष्पों के हार रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सच धज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 वरांगनाएं पुरुषों को तेल सुगंधित जल हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते गुप्ता देव्यो यथा भरेन्दे मातुले यख भी परिचित मारा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 उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे इससे रानियों के मुख लजेली से खिल लजील थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। ता देवरा से से भी भरा विचोरु मध्या और तो तो रही रही। उन लोगों के के के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग वक्षस्थल जंघा और कटिभा कुछ कुछ दीख से रहे थे वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जुड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे परीक्षित उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर कर मलिन अंतकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था काम मोहित हो जाता था स सम्राट रूढ़ सदस्व रुकमाल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 पत्नी सैयाजावृत्यतेत ऋतुज आचांपया चक्र गंगाया कृष्णया ऋतुजों ने पत्नी सैयाज एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान देव धुन्दु समम ममचो दुर् नर धुन्दु पुष्पी उस समय मनुष्यों की धुन्धुभियों के साथ ही देवताओं की धुंदुभिया भी बदने लगी बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे सस्नुस्तत्र तथ सर्वे वर्णाश्रम युता न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 अभिक्षण पूजया महाराज स भगवत परायण थे उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते इसलिए वे भाई बंधु कुटुम्बी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते सर्वे जना सुरचिर सर्वे जना सुरचरुचो मणिकुंडल गुंडी सकंचुक उस समय सभी लोग कुंडल पुष्पों के हार पगड़ी दम्बी अंगरखी दुपट्टा तथा मलियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभामान हो रहे थे स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्ण फूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटी भाग में सोने की कर्निया तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी महाशिला सदस्य ब्रह्मवादि ब्रह्म क्षत्रिय विद्रा राजा नो ये समागता देवर से लोकपाला यज्ञ में जितने लोग आए थे परम शीलवान ऋत्विज ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र राजा देवता ऋषि मुनि पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायों के साथ लोकपाल इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए हरिदास महोदयम मृत्यो मृतम यथा परीक्षित जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्सी युधिष्ठिर के राजस्वी महायज्ञ की प्रशंसा करते करते न होते थे संबंध बांधवान त्याग इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहद संबंधियों भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया क्योंकि उन्हें उनके की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था भगवान करह प्रस्थाप्य परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यदवंशी वीर सांब आदि को द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वही रह गए इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधि मनोरथों के महान समुद्र को जिसे पार करना अत्यंत कठिन है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायासी पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई एकदात परेत भिष दुर्योधन श्रिय अतप्यद्राजसूय से महत्व चाच्युतात्मन एक दिन की बात है भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर की सौंदर्य संपत्ति और राशी यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा येन्द्र दृतजेन्द्र सुंद्र लक्ष्मी ना किल विश्वासोपक्लिप्ता पतीन्द्रुपराजसुपतस्थे तो यशंबृ धुरराज त्यस्त मधुपते सहस्त्रम भरे सुचारु परीक्षित पांडवों के लिए मैदानों ने जो महल बना दिए थे उनमें नरपति दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभामान था उनके द्वारा राजरानी रानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी उस राजभवन में उन दिनों भगवान कृष्ण की में धीरे धीरे चलने लगती थी तब उनके पाएजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वृक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से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 सभा क्वाधर्मसुताट वृतो नुर्जय बंधु कृष्णना चक्षुषा आसीन कांचने साक्षात आसने साक्षा भगवाश्रियायम से बंद एक दिन राजा महाराज अपने भाइयों संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानों की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहसन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे उनकी भोग सामग्री उनके राज्यलक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे तत्र दुर्योधनो मानी परिहितो भ्रातृपरीटी निम उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया उसके सिर पर मुकुट गले में माला और हाथ में तलवार थी परीक्षित वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिलक रहा था स्थले भास्त्र जलम मत्वा स्थले पतथ जले चलत्या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 माला कृष्ण उसको गिरते देखकर भीमसेन तथा दूसरे नरपति लगे यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे परंतु प्यारे परिचित उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था सवृढ़ो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 हस्चिनापुर चला गया इस घटना को देखकर कर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज का मन भी धर्म राज हो गया परीक्षित यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे उनकी इच्छा थी कि, कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था ए तत्तम स्योधनस्य तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ जलन क्यों हुई सो वह सब मैंने तुम्हें बदला दिया ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा सहिताया दसम स्कंधे उत्तराधे दुर्योधन मान भंगो नाम पंच सप्तति